ओम सहना बु सहनौ भुन सह वी कर्वा वही तेजस्वीतमस्त मिषा वै ओ शांति शांति शांति, शांति, शांति अनुवाद की 21वीं कक्षा 25वां अभ्यास चलेगा आज इसमें पहले सखी शब्द दिया है ये पुल्लिंग इकारांत है लेकिन इसके रूप अन्य इकारांत पुल्लिंग के समान नहीं चलते इसके अलग कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पर इसके रूपों में परिवर्तन होता है तो इसके रूप बनेंगे सखा सखीन बनेगा जैसे हरि का बनता है हरीन और फिर तृतीया में सख्या सखी और टा यहादेश होकर सख्या सखीभ्याम सखी भी और हाँ चतुर्थी के क्वेश्चन में सखिये सखिभ्याम सखीभ्य और पंचमी और षठी का जो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ जो घसी और का अस बचता है तो इस अस के आकार को उकार हो जाता है, कोणादेश होने के बाद ख्या त्यात, परस्या, तो अस का बन जाएगा उस, तो उख्यु सखिभ्याम सख्यः सख्यु सख्यो हो सखी नाम और हैं, उसमें तो घी संज्ञा नहीं घी संज्ञा तो इसकी होती नहीं है शेषो घी संज्ञा तो इसकी हाँ घी संज्ञा तो इसकी निषेध कर दी गई है क्योंकि वैसे जितने भी स्वीकारांत तो उन्त तो शब्द हैं उन सब की घी संज्ञा का विधान किया गया है हाँ इसलिए सूत्र है शेषो घ्य सखी तो इसका जो हम रूप बनाएंगे सप्तमी के एक क्वेश्चन में तो सखी है और आगे नी शब्द आ गया तो वहां पर ऋणादेश ही करना होगा फिर हमें जैसे अन्यत्रणादेश किया है वैसे ही वहां हो जाएगा तो सख्यऊ सख्यु हो सखीशु <coughs> <coughs> <coughs> तो इसके रूप याद करने हैं और संबोधन में हे सखे हे सखायऊ ये सखाया ऐसे बनेंगे और अगला शब्द शाटिका ये स्त्रीलिंग आकारांत है और तार स्वर्ण ये जिन्होंने इन्होंने दे दिया है बीच में तो ये कोई वैसा प्रातिपदिक या नाम शब्द वो नहीं है ये तो एक विभक्ति प्रतिरूपक निपात न कहकर के इसको तो सीधा हम तारस्वर शब्द है और उसका तृतीयम बनेगा तारस्वर आवाज में ऊंचे स्वर से जब कोई बोलता है उसमें प्रयोग करेंगे धातुओं में आज ये एक नई धातु प्रविष्ट कर रहे हैं ब्रू एक ही धातु इसमें और आएगी नहीं धातु केवल एक ही दी गई है और ब्रू धातु के रूपों में ये विशेषता होती है कि चार लकारों में तो ये ब्रू रहेगी लेकिन अन्य जितने भी आर धातु लकार आएंगे जो प्रत्यय आएंगे आगे तो यहाँ ये ब्रू न रह करके ब्रू के स्थान पर वच वच्च के रूप में परिवर्तित हो जाएगी ब्रुवो वची ही सूत्र है वची आदेश हो जाता है इसको तो इसके भी रूप इसमें याद कर लेना ब्रुद धातु के तो ये उसकी दिवादी गण की है, वो है अदादी गण की तो अदादी गण में इसमें एक विशेषता और भी रहती है इसका सूत्र अलग से है ब्रुवा ईट यानी ईट आगम इसमें होता है और कहा होता है जहां पर सर्वोत् तो प्रत्यय यानी कि जो परे हो लेकिन इंगित न हो वो तो ये तिप सिप मिप यहाँ ईटागम हो जाएगा इनको तो ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती ऐसे ही ब्रवीसी ब्रूथ ब्रूथ ब्रवीमी अब इसमें लटलकार में भी लटलकार में भी जो पांच प्रत्यय हैं तिप तस जी सिप थस यहां तक तो इसका सूत्र ब्रुगह पंचानाम आदित आहो भ्रुगह ब्रुध धातु से आगे जो पांच प्रत्यय आएंगे उनके स्थान पर क्रम से वो आदेश हो जाते हैं जो कि लिट लकार में होते हैं नल अतुस उ नल अतुस उस और आगे थल अतुस बस पांच तक ही रहेंगे और दूसरा कार्य यही सूत्र करता है कि ब्रू के स्थान पर आह आदेश भी करेगा अब इसके रूप क्या बनेंगे आह आहतु आहुहु और आ थ आहस्थ सूत्र से आह के हकार को थकार हो जाता है उसको थकार हो जाएगा बाद में तो आहथु बस इतना अंतर आएगा तो ये जो जगह जगह मिलता है बहुत प्रयोग होता है इसका आह आह करके उसने ऐसे कहा उसने लेकिन वहां हम आह का अर्थ ले लेते हैं जैसे कि भूतकाल में भूतकाल में कि उसने कहा कहा नहीं वो कहता है क्योंकि लटलकार का बनाना ये आह यहाँ ये मत मेना किरणला तो हो गया है तो ये कि लटलकार का अर्थ निकलेगा इससे अब वहां लकार नहीं बदला गया है क्योंकि ऊपर से मृत्यु आ रही है विदु लटोवा सूत्र से लटह की विदु लटोवा के आगे ही तो है ये ब्रूह पंचा नाम आदित आहो ब्रूह तो लटके स्थान पर हो रहे हैं ये आदेश ऋणलतोष इत्यादि यानी कि तिप्त के स्थान में जो लटके स्थान में तिप्त आए हैं उनके स्थान में तो काल भेद नहीं होगा रहेगा वर्तमान काल ही जो आहा नहीं ये तो भूतकाल में नहीं बनेगा ये तो ऐसे ही बनेगा भूतकाल इसका बनेगा जाकर के यानी कि अगर हम लिट लकार बोलेंगे तो उवा बनेगा तु ऊँच हू ये रूप चलेंगे फिर नहीं मैं जो ये है कि वही तो, तो कह रहा वो भूतकाल हाँ तो भूतकाल में कैसे बनेगा बताओ यहाँ तो ग्रह पंचाना अच्छा और कहीं आई कथा है तो वहाँ तो बचादेश, जाएगा ना, बची ही। भी आएंगे, तो बचादेश हो जाना है ये तो हम ये जब बोलेंगे तो इसका अर्थ ये आपने प्रथम पुरुष बोला है यानी कि वह क्या कहता है यह अर्थ हुआ इसका सामने वाले से बात कर रहे हैं तो के माथ क्या कह रहे हो भाई लेकिन अर्थ यही करते हैं भूतकाल के रूप में इसका प्रयोग ले लेते हैं लेकिन यहाँ तो स्पष्ट ही है कि ब्रूह पंचानम आदित आहो ब्रूह और उसके आगे और कोई सूत्र है भी नहीं फिर तो वो लोटो लंगवत सूत्र आ चुका है तो तो ये ये लट में में ही होता है आदेश। तो लकारों इसके इसके रूप इसके देख लेना आप लोग याद करना है इसके और उभयपदी है ये। तो इसमें जब आत्मन पद के रूप चलाएंगे, तो वहां ये आदेश नहीं होंगे इत्यादि का है। तो आत्म में चलाएंगे इसके ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते, लोट में ब्रवीतु ब्रूतात ब्रूताम ब्रुवंतु ब्रूही ब्रू ही बहुत प्रयोग होता है ब्रूधातु का बहुत प्रयोग होता है ब्रू ही ब्रूतात ब्रूतम ब्रूत ब्रवाणी ब्रवाव ब्रवाम और आत्मनिपद में इसका हो जाएगा लोटलकार में ब्रूताम ब्रुआताम ब्रुवताम है्रूष्व ब्रूष्व ब्रुवाधाम और ब्रवई ब्रवाव ब्रवाम और लंग में अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन अब्रवी अब्रूतम अब्रूत अब्रवम अब्रूव अब्रूम और आत्मने पद में अब्रूत अब्रुवाताम अब्रुवत अब्रूथथ अब्रुवाथ अब्रूध्व अब्रुवि अब्रूवही अब्रूमहही ऋतलिंग में ब्रुयाताम् ब्रूयात ब्रुयाः ब्रूयात ब्रूयात ब्रूयां ब्रूयाव ब्रूयाम वहाँ बन जाएगा ब्रुवीत ब्रुवीयाता ब्रुवीरन् ब्रुवी था ब्रुवीयाता ब्रुवीध्व ब्रुवीय ब्रुवी तो ये जो चार लकार हैं सार धातु लकार रहेगी और अन्य अब ये वच के रूप चलेंगे परिभाषण अर्थ वही है, ये है, वो है बोलना कर निकल रहा है तो अब उस वच के रूप और इस वच का आदेश हुआ है ब्रु के स्थान में इसके रूप ये दोनों एक से हो गए अब इनमें कोई अंतर नहीं आएगा तो वहां लिर में जैसे बोलेंगे तो वक्षती वक्षता वक्ष इस तरह से रूप चलेंगे लुट में वक्ता वक्तारू वक्ता रिंग वक्ता में उच्चिया उच्च क्योंकि सम्रस भी जाएगा करेंगे तो से आदि नाम की थी और अवक्षताम अवक्षयन अवक्षन लिट में हो जाएगा उवाच उतु ऊचु इत्यादि ये बनेंगे उतु ऊच उच उचे व ऊचे में आत्मेपद में ऊचे ऊचाते ऊचिरे ऊंची शे ऊंचा ऊचे ऊंची ध्वे ऊंचे महे और लुंग में इसमें उम एक सूत्र है उससे उम आगम हो जाता है तो अवोचत अवोचताम अवोचन अवोच अवोचतम अवोचत अवोचम अवोचा व अबोचम और ये उम उमागम आत्मनिपद में भी हो जाएगा तो अवोचत अवोचेम अवोचन ऐसे भी चलेंगे तो ये इसमें एक ही धातु दिए अभ्यास में इसका ये प्रयोग करना है मतलब ये चार धातु का लंग इसको छोड़ के बाकी सर्वत्र वहां पर भ्रुगो ही उसमें अनवृत्ति आ रही है उसका अधिकार चल रहा है धातु के <coughs> दूसरे अध्याय के चौथे पद में जो अंतिम भाग है, है उसमें है धातु के जो पहले कॉलम में नीचे को आता है तो वहां से फिर ये आगे के सारे कार्य धातु प्रत्यय परे रहते कही गए हैं दूसरे अध्याय का चौथा पद और चौथे पाद में भी जो अंतिम भाग है तो वहां से जो है ये सत्तावन सूत्र तक आठ धातु के पैंतीस संख्या पर है यहाँ से लेकर के और सत्तावन संख्या का जो तो वायु वाय। सूत्र है वहां तक तो ये सारे कार्य जितने भी हैं सूत्रों के ये सब आठ धातु प्रत्यय पर रहते होते हैं उसी में है ये भ्रुवोवची <laughs> चलिए आगे देखिए अब ये अव्यय दे रहे हैं आगे उच्च ही ये उच्चाइस सकारांत अव्य है और ये ऊपर अर्थ में भी आता है क्रिया का विशेषण भी बन जाता है जैसे कोई ऊंचे स्वर से बोल रहा है उच्चर वती हम्म ऐसे ही नीचे ये भी सकारांत है ये उसका विपरीत हो गया नीचे या नीचे स्वर से बस दो ही अव्य दिए इन्होंने आगे हैं विशेषण ये सब तो विशेषण में सुंदरम सुंदर अब इनका कोई लिंग तो है नहीं तो तीनों लिंगों में अलग अलग, अलग अलग अलग अलग इनके बनते रहेंगे विशेषण है नहीं के आधार पर लिंग बनेंगे ऐसे ही समीचीन शब्द है ये अच्छे अर्थ में आता तो है, है तो, तो मैंने ये कब कहा रूप नहीं चलते है? मैं कह रहा हूँ विशेषण है विशेषण शब्द से ही समझ जाओ आप तो विशेषण बनता ही नहीं अव्यय क्रिया का तो बन सकता है विशेषण लेकिन संज्ञा का विशेषण अव्यय नहीं बन सकता जैसे उच्च कोई व्यक्ति लंबा है तो उसको हम उच्च नहीं कह सकते ऐसे उच्चर मनुष्य <laughs> क्रिया का तो बन जाएगा उच्चर पद्धति क्रिया का विशेषण क्रिया का विशेषण क्या बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब और संज्ञा का विशेषण एडजेक्टिव तो जो संज्ञाओं के विशेषण बनते हैं वो तो संज्ञा के आधार पर उनके लिंग विभक्ति और वचन उसके हो नहीं रूप चलेंगे ही ऐसे ही समीचीन शब्द है ये और शोभन ये भी उसी अर्थ में आता है अच्छे अर्थ में सुंदर अर्थ में मधुर शब्द है मीठा शीतल ठंडा उष्ण गर्म कोमल शब्द तीक्ष्ण, ऐसे ही अन्य शब्द जो बनाए जाते हैं सर्वनाम शब्दों से वो आगे दिए हैं इन्होंने जैसे स्वकीय यहाँ अक प्रत्यय भी साथ में हो गया है अव्यय सर्वनाम नाम अक प्रागटे है और स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा स्व ज्यादा धनाख्याम होती ही है तो आकाश प्रत्यय करके और उसके बाद इसमें छ प्रत्यय भी कर लेते हैं तो छ प्रत्यय कैसे हो जाता है क्योंकि छ प्रत्यय तो वृद्ध संज्ञा होने पर होता है तो वृद्ध संज्ञा करने के सूत्र वृद्धि असम तदम लेकिन आगे और भी तो है तीय अब स्वकीय का अर्थ हो गया अपना स्वकीय स्वकीयम इस प्रकार से बनेंगे ऐसे ही अन्य पर शब्द से भी तो परकीय से, से हम्म पर हो गया ऐसे ही त्वद शब्द ये युष्मद शब्द है युष्मद से युष्मद से छत्यय करेंगे तो ये त्वद कहा से आ गया से छत्य किया तो युष्मीय बनना चाहिए और बनता भी है युष्मीय अस्मदीय बोलते है नी बनते भी हैं फिर ये कैसे बना त्वीय तो मदीये त्वदियुष्म तो से बनेगा और मदीये अस्मद से बनेगा तो जहां पर युष्म अस्मद के स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं वहां <coughs> जो एक वचन का प्रकरण चला है तो तमाब एक वचने मा वेक वचने ठीक उसके अगला सूत्र क्या है प्रथमावृत्ति उपस्थित रहनी चाहिए छतपति जी उसके आगे है प्रत्ययोत्तर पद साथ प्रत्यय परे हो या अन्य कोई उत्तर पद आ जाए जैसे हम समास करते हैं, युष्म का जैसे हम कहेंगे आपका पुत्र है ये तो युष्म के साथ में पुत्र शब्द का समाज किया ष्टी तत्पुरुष तो पुत्र परे होते हुए उत्तर पद आ गया ना एक शब्द और उत्तर पद अब युष्म के स्थान पर यदि एक वचन है क्योंकि एक वचन आ रहा है ऊपर से तो मेक वचने मान लो कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और अकेला एक ही है वो तो पुत्र तो एक का ही होगा वैसे भी <laughs> दो तो वहां पर त्वत् हो जाएगा यानी त्व आदेश और वो जो दकार है वो तो को रहता है क्योंकि आदेश जो होते हैं ये मर्यंत तक होते हैं मत से तो युष्म इतने भाग तक होगा ये त्व आदेश नहीं। नहीं। तो त्वद तो प्रत्यय और उत्तर पद ये प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा छह प्रत्यय आ गया तो त्वद आदेश हो गया त्व आदेश हो गया अद तो है ही उसमें तो त्वीय बनते हैं एक वचन नहीं है तो युष्मदीय है बनेगा फिर अस्मदीय बनेगा क्योंकि एक वचन में ही तो करेगा वो तो आप एक वचन है प्रत्युत्तर प्रद यहाँ पर आकर के ये प्रकरण समाप्त हो जाता है युष्म का कहा से प्रारंभ होता है ये युष्म यहाँ से प्रारंभ होता है ये प्रकरण तो त्वीय भवत शब्द भवत शब्द क्या ये भी ये भी वृद्ध संज्ञा वाला है यहाँ छह कैसे आ गया फिर तो प्रत्यय का क्या सूत्र एक ही है वृद्धाक्ष और नहीं है वृद्धाक्ष के आगे भवत ठक है तो भवत के लिए अलग से एक और सूत्र तो ये छ नहीं है छ से है ये और ठक भी होता है भावत शब्द से तो दो बनते हैं भावत, भावत कह, भावत कह और दिया ये दो बनते हैं हम तद तद शब्द से तदीय ये तो सरलता से बन जाएगा ये हो गया तो इस तरह से आप सभी सरनामो में बहुत से बन जाएंगे ये ये तो थोड़ा सा एक दे दिया है बहुत से बन जाएंगे अन्य विशेषण दिए श्वेत सफेद इत्यादि हरित ये रंगों के वाचक है नील पीत रक्त कृष्ण चलिए आगे तो दोष है? इसमें है एक एक त्वीय तो तो युष्म का है तदिय तद का है तदीय तो मने क्योंकि तदीय बोलेंगे तो ये तद शब्द का अर्थ निकलेगा उसका, उसका। उस और ये का का अर्थ कहां से निकल रहा है इसमें अरे ये जो प्रत्यय होते हैं इत्यादि, तो ये सब किस प्रकरण में है आप देखो जरा एक एक बार खोल के ये जो सूत्र है वृद्धा इत्यादि ये कहाँ है सूत्र <coughs> किसके अधिकार में है <coughs> आप देखो तीसरे कॉलम के नीचे क्या है देगी। आया, ये ये आया है है। तो चौथे कॉलम कॉलम में में नीचे नीचे को लेकिन उसी पर तीसरे क्या है? देखो पहले बाद में ढूंढोगे आप तो थोड़े आपने पढ़ने से थोड़ा दोस्ती कम की है अभी हम्म? पहला पाद का तो प्रकरण दूसरा बन जाता है यह है दूसरे पाद में देखो वृद्धाक्षत हो गया चौथे कॉलम में नीचे की तरफ और तीसरे कॉलम में क्या है नीचे शेषे जब प्रथम कक्षा होती थी तो आपको ध्यान होगा कि एक बार ये उपासना तो फिर नहीं थी उस समय तो एक बार ये शेषे के ऊपर ही पूरी कक्षा हो गई थी एक बार ये सारा रहस्य उसमें खोला हुआ है प्रथम की एक कक्षा में जिंद्र वहां चल करते थे उधर अच्छा, आप तो आते थे तो शीशे के ऊपर जो है पूरी कक्षा इसी पे हो गई थी एक बार पूरी विस्तार से तो ये जो शेषे सूत्र है ये अधिकार सूत्र है और इसके आगे के जो सूत्र आएंगे कहाँ तक वहां तक जहां से कोई नया सूत्र अर्थ निर्देश वाला प्रारंभ नहीं हो रहा है जैसे हम इसी शिष्य को देखें, तो अर्थ निर्देश वाला सूत्र ये आगे चलकर के करके प्रारंभ होगा ये तीसरे पाद में पच्चीस संख्या पर तत्र जाता था। देखा? तत्र हां। अब आप देख लो चेक करके कि शेषे के आगे से लेकर के आपको एक भी सूत्र ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी अर्थ में कोई प्रत्यय कर रहा हो तो सब में शेष शेष जाता जाएगा यानी अर्थों में ये प्रत्यय शेष अर्थों में छ प्रत्यय शेष अर्थों में ये प्रत्यय ऐसे बोलते जाइए बोलते जाइए तो इस तरह से विभाषा पुर्वाहना प्राणाभ्याम जो चौबीस संख्या पर है यहां तक के सूत्र फिर सुनो एक बार राष्ट्रावार से लेकर शेष के अगला सूत्र जो है राष्ट्रावार से लेकर के विभाषा पूर्वाणापराभ्याम यहां तक के सूत्र ये आगे आने वाले सभी अर्थों में करते हैं प्रत्यय और आगे आने वाले जो अर्थ हैं ये शेष कहलाते हैं तो ये शैक्षिक अधिकार कहलाता है और इन सूत्रों के जब भी अर्थ किए जाएंगे तो वहां अर्थ में आएगा शैशिकेशु तत्र हाँ, ये मुख्य हैं ये, ये है चार ये हैं। ये हैं। और भी छोटे मोटे हैं लेकिन ये मुख्य हैं ठीक है ये ज्यादा प्रयोग में आते हैं इसलिए है तो और भी जैसे मानो सम्भूत इत्यादि को लिखा है प्राय भव कृतलब्ध कृत कुशला नहीं है लेकिन ये जो आप बोल रहे ये मुख्य मुख्य हो गए एक वो अलग प्रकरण है एक वो मतलब है ना इन चार को कहकर के आप चातुर्थिक प्रकरण तो, तो अलग है ये तो चार मुख्य होने से आपने बोल दिए है कि अधिक प्रयोग में आते हैं ये अब देखो यहीं पर हम बोल रहे हैं कि ये तदिया मदिया कौन से अर्थ में ले रहे हैं आप इन चार में से बताइए हाँ किस अर्थ में ले रहे हैं अभी चार बोले आपने उनमें से बताइए अरे तस्तम अर्थ में ले रहे थे में ले रहे हैं। उसका यह तेरा मेरा उसका ही नहीं बोल रहे ऐसे तो तस्य के अर्थ में ले रहे हैं आप देख लो लोदम मेरी है तो मम अर्थ में आपने मद्यम बोला नहीं ष्ठी के बोल दिया तस्य दम तो यहाँ तक जो सूत्र है जो बताए मैंने अभी आपको ये तो सारे अर्थो में लेंगे आगे आने वाले पुराणा तक अब जो है अब एक एक अर्थ चलेगा जैसे अब सूत्र आपका आ गया प्रावृष्ट नहीं तत्र जाता है पहले ले लो जैसे तत्र जाता है अब ये केवल एक ही अर्थ में करेगा प्रत्यय सप्तमयंत शब्द से सप्तमयंत शब्द से ठीक है अच्छा अब जो आगे सूत्र आता है अर्थ निर्देश करने वाले सूत्र के आगे के जो सूत्र आते हैं ये क्या करते हैं फिर ये बनते हैं अपवाद जैसे तत्र जाता है कौन से प्रत्यय तो प्रत्य की अनुवृत्ति आएगी तो प्रत्यय तो आपका वही एक चल रहा है अन प्रत्यय प्राग दिव्य तो वही आएगा सब में एक चीज और बता दूं साथ में अब देखो पाठ तो अनुवाद का चल रहा है लेकिन हम लोग व्याकरण में प्रवेश कर गए अधिकार चल रहा है अण का लेकिन मान लो शेषे के अधिकार में सूत्र आ गया आपका वृद्धाक्ष हम एक पे ही समझ लेते हैं सारी बात तो वृद्धा छह ने यह कहा कि जो वृद्ध संज्ञाक प्रातिपदिक हैं, उनसे छ प्रत्यय होता है किन अर्थों में शेष अर्थों में जो आगे आएंगे शेष में आप तथा जाता को भी ले लो जैसे शालायाम जाता है. या भव कह दो शालायाम भव तो अगर ये वृद्धाक्ष सूत्र न होता ठीक है थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दो तो शाला शब्द से जात अर्थ में या भव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता अणी तो होता तो ये जो सूत्र हैं यहां से राष्ट्रवार से लेकर के और विभाषा पूर्वाणा पराहनाभ्याम तक ये सारे के सारे सूत्र अण प्रत्यय के अपवाद हैं ये सारे के सारे सूत्र अण प्रत्यय के अपवाद हैं अब इन सूत्रों में जिन प्रातिपदिकों का निर्देश नहीं आया है उन सारे प्रातिपदिकों से यही तो प्रत्यय होंगे जो जोअ सब जगह ठीक है अच्छा अब अब एक दूसरी बात कि अब तत्र जाता आ गया और इसने अपना कार्य कर दिया किसी भी प्रातिपदिक से नाम नहीं ले रहा है किसी भी प्रातिपदिक से जात अर्थ में अण प्रत्यय होता है लेकिन जो प्रातिपदिक अब तक के सूत्रों में आ गए शीर्ष के अधिकार में उनमें तो ये नहीं प्रवेश कर पाएगा क्योंकि वो तो अपवाद पहले ही आ चुके प्रत्यय अलग अलग ये शाला में प्रवेश कर जाएगा तथा जात शाला शब्द से ये क्या अन्य कर सकता है नहीं क्योंकि पीछे वृद्धाक्षवाद बैठा हुआ है लेकिन जिन प्रातिपदिकों का नाम नहीं आया उनमें तो कर लेगा अण ये अच्छा अब जो अगली बात मैं कह रहा हूं कि तत्व जातः के आगे मान लो सूत्र आ गया प्रावृष्ठ अब ये कहता है कि प्रावृष शब्द से अब शेष अर्थ नहीं बोलेंगे अब किस अर्थ में जात अर्थ में अब एक ही चलेगा एक चलेगी अनुवृत्ति जात अर्थ में ठप प्रत्यय होता है ये क्यों इसका विधान किया गया ये किसका अपवाद बना अण का ये भी देखो पिछले सूत्र भी सारे अण के अपवाद हैं और प्रावृष्ट ठप भी अण का अपवाद है लेकिन दोनों मंत्र क्या है पिछले सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर है ये क्यों रखा तथा जाता के आगे है पिछले सूत्र सारे शेष अर्थों में अपवाद है अण के ये केवल जात अर्थ में अपवाद है अण का अगर मान लो भव अर्थ में करेंगे हम तो अण ही होगा फिर ठप नहीं हो सकता ये एक एक अर्थ के अपवाद बनेंगे अब और पिछले सूत्र सारे अर्थों के शेष अर्थ जितने भी हैं उन सारे अर्थों के अण के अपवाद सारे अर्थों में अण के अपवाद बनेंगे सूत्र है वो तो शेष में आ गया वो सारे अर्थों में करेगा राष्ट्र में पैदा हुआ राष्ट्र से आया हुआ राष्ट्र का राष्ट्र में होने वाला सब में होगा राष्ट्रीय अर्ण नहीं कर सकते आप ये बनेगा बनेगा का प्रकरण आगे है चातुअार्थिक का ये है आपका जहाँ ये चार सूत्र इकट्ठे आए हुए हैं ये आएंगे शायद उसमें पांचवे अध्याय में होने चाहिए ये तो उसमें दूसरे कॉलम में दूसरे कॉलम में हम्म चलो उसको फिर देख के बताऊंगा मैं कल ध्यान से हट गया है मेरे अभी तो वो अलग हैं चात्र ठीक है ये चार थोड़े हैं और यहीं से गिनना प्रारंभ कर दो तत्र जाता से इसके आगे फिर आएगा नहीं, नहीं। तत्र जाता वाली नहीं कह रही नहीं। जो जो शेषे शेषे वाला है ना तो में हम जैसे तत्जाता शालायाम जाता शालायाम शालाया आगत शालायादम सब कुछ बन जाएगा जहाँ तक अधिकार जा रहा है हम शेष <laughs> लोग सारे अभी प्राग दिव्यूत्र कौन से जोन में है ये पहले पता कर लेना चाहिए हम अण प्रत्यय के अधिकार में चल रहे हैं अब अन्य के अधिकार में कुछ अर्थ तो आ गए इत्यादि पीछे आई चुके हैं सारे अब पांडी ने क्या जो है एक बुद्धिमानी की है के सूत्र कम बनाने पड़े और प्रयोजन अधिक से अधिक सिद्ध हो जाए तो उन्होंने आगे के सारे अर्थों को इकट्ठा अब बोलने जा रहे हैं सूत्र आ रहे हैं इनकी ये ऐसे है सारे अर्थों प्रत्यय करेंगे एक बार में। नहीं तो हर सूत्र के आगे ये सब पढ़ने पड़ते फिर ये अपवाद के रूप में ये वृद्धाक्षर तत्र जाता के आगे भी आता वृद्धाक्षर फिर तत्र भवा के आगे भी आता कितना बड़ा काम बढ़ जाता तो कितनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने काम लिया है तो सारे यहां इकट्ठे पढ़ दिए लेकिन ये शेषे शेष अर्थ तो शेष क्या कहें हम पांचवे अध्याय के अंत तक शेष हमें कोई सीमा तो बांधनी पड़ेगी तो ये अण जहाँ तक जा रहा है तो अण आपका ये कहां तक आ रहा है ये है आपका चतुर्थ पाद में तेन दिव्यती खनती जयती दिव्य तो तीसरे पाद के अंत तक ठीक है अब तीसरे पाद के अंत तक और शेषे शे, सूत्र के आगे के अब जितने भी अर्थ है उसमें प्रथम अर्थ प्रारंभ होता है आपका तत्र जाता से हाँ। अब गिनती जाइए आगे वो सब शेष कह लेंगे हो गया स्पष्ट से लेकर के, के नाम है। ये गिनोगे और शेष से लेकर के और ये भाषा पुराण प्राणाभियाम ये सूत्र विशेष होगा ये सारे अर्थों में अपवाद बनेंगे अण के फिर एक एक अर्थ में अण के अपवाद आएंगे।, तर्थ तर्थ में अपवाद आएंगे एक एक अर्थ में अपवाद आएंगे जाते जाते तो बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने यहाँ पर ग्रथन किया है सूत्रों का यह है चलिए फिर आज तो एक ही अभ्यास हो पाएगा फिर है ना तो कहाँ थे हम हम्म तो ये ब्रू का रूप और सखी शब्द का ये दो इसमें विशेष रूप से इन्होंने दिए हैं और दोनों के रूपों में क्योंकि अन्य धातुओं से मेल नहीं खाता है इनका तो इसलिए इनके रूप याद करने होंगे <coughs> अब इन्होंने कुछ व्याकरण की और बातें दी हैं इसमें जैसे नियम 106 में दीर्घ संधि है गुण संधि वृद्धि युद्ध तो संधियां हो गई और संप्रसारण ये अलग से कार्य होता है एक जन संप्रसारणम तो इनके लिए ये इन्होंने जो दिया है नीचे विवरण पत्र इसको देखेंगे तो इसमें ऊपर दिए हैं मूल स्वर जैसे ये स्वर के सामने लिखा है अ आ ई उ, उ, उ री री ये चार वर्ण तो चार अक्षर तो ऐसे हैं ये जो ह्रस्व भी होते हैं दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं तो प्लुत्त का व्यवहार हम ज्यादा नहीं करते हैं उसको छोड़ दिया है इन्होंने और ल्री का दीर्घ नहीं होता ये दो प्रकार का होता है रस्व और प्लुत्व तो प्लुत्व न देने से ली अकेला ही आया है और ए आई और ओ ओ ये चार ऐसे हैं जो रस्व नहीं होते ये दीर्घ और प्लुत्ते हैं अब उनके स्थान पर यदि हम दीर्घ आदेश करेंगे मतलब तो दीर्घ गुण वृद्धि और संप्रसारण ये चार चीजें इनको देखनी है तो जैसे पहले दीर्घ का दिया इन्होंने तो दीर्घ करेंगे और आका तो आ ही बनेगा ई और ई का ई बनेगा उ और ऊ का ऊ बनेगा री और ऋ का, का री बनेगा और ली का क्योंकि दीर्घ होता ही नहीं है, है ना और ए ये जब आगे आएंगे तो मान लो एक ए आगे ए आगे आ गया है ना एक, आ आ, एक आगे आई आ गया एक आगे ओ आ गया एक आगे अ तो इनके लिए फिर अलग सूत्र हैं क्योंकि अकह स्वर्ण दीर्घ जो सूत्र है आप दीर्घ उससे ही तो करोगे है ना तो उससे दीर्घ करने के लिए क्या ए आगे आए या आई आगे आए या, आए या ओ या आगे आए तो दीर्घ प्राप्त होने की संभावना है क्या क्यों नहीं है क्या उत्तर होगा इसका अक में नहीं आता इसलिए क्योंकि वहां अक के आगे अक ही चाहिए उसको क्यों क्यों चाहिए क्योंकि सवर्ण कहा गया है <coughs> तो अक प्रत्याहार में आते हैं केवल पांच वर्ण अ ई री ले री तो दीद वाली लाइन खाली रह गई इसमें अब गुण पे आ जाओ तो गुण अ या आ का तो गुणखर कहीं नहीं कहा है अ का गुण कहा है अतो गुणे सूत्र आता है है ना? लेकिन अतो गुणे तो खर अलग कार्य कर रहा है वो यहाँ नहीं लगाएंगे हम तो था था था था। लेकिन यहाँ जो गुण के आगे इन्होंने अ लिखा है, हैं? तरीके है नहीं ये गुण कोई संधि के रूप में तो नहीं तो आएगा जैसे हम कहें कि अतो गुणे लगाएंगे भी हम तो वहां जब ये प्रश्न उठेगा गुण किसे कहते हैं तो वहां पर ए, ओ अण बता देगा आ, ये आदि गुण सूत्र तो उस दृष्टि से हम यहां अ को ले सकते हैं कि आ और आ में गुण है केवल अ ये कोई संधि के रूप में नहीं लिया लेंगे इसको आप लेकिन अब जो आगे आ रहा है ए तो ई का गुण जैसे हम गुण करते हैं मेद्यति है ना तो ऐसे जब गुण करते हैं तो उस अवस्था में ई को ए गुण होता है संधि वाला नहीं संधि में और ई मिला के ए बनता है वो एक अलग चीज हो गई यहाँ ई का ही दीर्घ ई या रस ई इनका गुण करेंगे ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा उ और उ का गुण करेंगे तो ओ हो जाएगा री और री का गुण करेंगे तो और हो जाएगा लरी का करेंगे तो अल तो में जो है रपर और लपर दोनों माने गए और ए का का गुण गुण गुण करेंगे नहीं ए गुण, ए का नाम गुण है ये बताने के लिए ऐसे पीछे आया था यह आदेश के रूप में ए ऐसे कहीं नहीं आएगा इस तरह से ए के स्थान में ए आदेश गुण कर ले का नाम गुण है ये दिखाने के लिए ओ का नाम गुण है अब वृद्धि में भी ऐसी समझ लो आप वृद्धि में आ का नाम वृद्धि है लेकिन ई को वृद्धि करेंगे तो ई होगी ओ को ऊ को करेंगे तो औी को आर और लि को आल लेकिन लरी के आल का उदाहरण मेरी दृष्टि में तो शायद अभी आया नहीं कहीं है लरी का तो चलो मिल जाएगा अल लेकिन लली का आल तो नहीं, नहीं मिला है वृद्धि का और ये जो आगे आई और अ रहे हैं ये केवल इस दृष्टि से है कि इनका नाम वृद्धि है <coughs> अब संधि को ले लीजिए तो ई का यण होता है यकार, वकार, एक नहीं, एको वाला। और एक को रेफ हो जाता है ले को लकार हो जाएगा अयादी संधि में ए चो यवा या वह तो वहां ए के स्थान पर आय आए, आई के स्थान पर आय ओ के स्थान पर अव अब के स्थान पर आ संप्रसारण में यण संधि से विपरीत हो जाता है जैसे ई को यह करते हैं यणादेश करते समय संप्रसारण में उल्टा कर दो यकार को इकार, स्वादिगण स्वादिगण की धातु कोई दी नहीं है इन्होंने लेकिन उसका परिचय करा रहे हैं कि स्वादिगण में चार लकारों के परे रहते प्रत्यय होता है स्नु का नू बचेगा शीत होने से सात धातु के है और अपित होने से भी है यह इसे धातु को गुण भी नहीं हो सकता लेकिन धातु को गुण नहीं होगा और नू को सुनू को गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सुनू को गुण तब होगा जब कि कोई बाधा ना पड़े मान प्रत्यय लाए हम अब तस के अंगित होने से नू में गुण रुक गया नू के ंगित होने से सुमे गुण रुक गया तो सुनुता चिन्हुता लेकिन मातिप में हो गया आगे ए सुलोपो दोलोपुर समा से हली आप लोग तो बहुत पहले से जान चुके हैं सूत्र के लिए हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं अनुवाद में कि जब भी हल आगे आता है तो ये तद शब्द से उत्तर प्रथमा का ये क्वेश्चन जो सुप्रतय है उसका लोभ और किसी से कोई संबंध नहीं इसका क्योंकि सूत्र में दिया है सुलो का सु का लोक होता है केवल तो स करोती स पढ़ती स लिखती ये तो आपने पहले अभ्यास में ही पहले भाग में ही सीख लिया था तो वाक्य देखिए अनुवाद के पहले उदाहरण के वाक्य सदीयस त्वीयश्च सखा अस्थि वह मेरा भी है तेरा भी है दोनों का सखा है तो अस्मद के स्थान पर आदेश, युष्म के स्थान पर त्व आदेश, आदेश। प्रत्युत्तर पदोच सूत्र से स्वकीयम सखायाम पश्य यहाँ ये द्वितीय का एक वचन हो गया सखायाम तो स्वकीयम भी द्वितीय का एक वचन हो गया स्वकीय तो से सख्यु सुंदरम मुखम पश्य तो सख्यु ष्ठी का एक वचन है तो स्वकीय से भी ष्ठी का एक वचन हो गया मुख नपुंसक लिंग है तो सुंदर भी नपुंसक लिंग में आएगा द्वितीया का एक वचन सख्यव विश्वासम करु अब यहाँ सप्तमी है सख्य मित्र पर विश्वास करो सशोभनम मधुरम च ब्रवीति अब जो कुछ ही बोलता है यद्यपि ये दोनों विशेषण हैं शोभन और मधुर लेकिन विशेष इसमें छिपा हुआ है वचन जोड़ सकते हैं आगे शोभनम मधुरम वचनम ब्रवीति ब्रवीतु ब्रुयात अब्रवीत गया अहम उच्च तारस्वरेण च्रवी उच्च बोले या ण दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे ये क्रिया का हो गया विशेष में उच्च स्वर्ण बोलेंगे तो वहां उच्च अव्य नहीं है वो वो प्रातिपदिक बन गया वैसा अव्य रूप में नहीं रहेगा वो और स्वर के साथ समास करेंगे और फिर तृतीय हो जाएगी ब्रवीमि अब्रवम लंगलकार हो गया वक्ष्यामि तम शन ही नीचे ये क्रिया का विशेषण धीरे से बोलता है या शनही मतलब शनही का ही प्रयोग कर सकते हैं और नीचे ही का भी दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं एक ही अर्थ में धीरे से बोलता है अब ही बोला वक्षसी बोलेगा स धर्मम ब्रू याद वह धर्म को बोले अहम सत्यम ब्रवि में तुम अपनी सत्यम ब्रू तो, तो ब्रू में जो है ही आदेश हो जाता है ही तो होना ही है हाँ और ही को अपित किया गया है नहीं तो सिप के स्थान में अगर ही करेंगे तो सिप पित है तो ही भी पित माना जाएगा स्थानीय तो अपित किया ही गया है उसको नित के समान बनाना है नहीं तो ब्रो ही बनता फिर होकर करके स्वकीय श्वेतम वस्त्रम आने परम रक्ताम शाटिका न आने तो स्वकीय ये यहां पर श्वेत शब्द के कारण से नपुंसकलिंग और द्वितीय का एक वचन उधर रक्ता और शाटिका शाटिका स्त्रीलिंग का है तो रक्ता विशेषण वो भी स्त्रीलिंग में आया और पर की ये भी विशेषण के रूप में स्त्रीलिंग में आएगा द्वितीय का एक वचन त्वीयम तो ए तत् कृष्णम पुस्तकम क्रिया आ रही है आगे क्रिया ही नहीं अस्थि लगा सकते हैं तो ये सब प्रथमा के एक हो गए फिर तो तदीयम नपुंसकलिंग का एक प्रथमा का एक वचन एतत् कृष्णम् पुस्तकम मदीयम एतत् पीतम् वस्त्रम् तदीयम् इदम् नीलम पुष्पम् भवदीयम् इदम् हरितम् वस्त्रम् ये सब नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन और अगर आने बोलते हैं आगे तो फ्री द्वितीय के क्वेश्चन बन जाएंगे सारे उष्ण च जलम् आनय ये भी द्वितीया का क्वेश्चन हो गया कोमलम मधुरम वचन शब्द छिपा हुआ है कोमल मधुर वचन बोलो तीक्ष्ण नहीं ये भी द्वितीया के एक वचन हो गए आगे वह उसका मित्र है तो स, स अब षष्ठी ष्ठी ला करके हमें छह प्रत्यय करना है तो उसका मित्र है हाँ, तेरा मित्र है तो दिया बन जाएगा मेरा है तो मदीय अपने मित्र को यहाँ साथ लाइए, तो स्वकीय शब्द बोलना है यहाँ पर तो स्वकीय सखायम अत्र साथ लाइये सह आने, आने सार्धम साकम आने उसके मित्र को धन दो अब यहाँ देने अर्थ में चतुर्थी आएगी तो सखी शब्द के साथ में पुलिंग का हम तदीय शब्द बोलेंगे तो तदीय का चतुर्थी के में क्या बनेगा? ही बनेगा? ही सखिए का यह कार्य कर दो अब मेरे में यहां पर मम न कह करके मदीय और मेरे मित्र का तो मेरे मित्र का तो मदिय में कौन सी व्यक्ति लाएंगे जो सखा में आएगी सखी में आएगी सख्यु आएगा ना तो क्या बोलेंगे नहीं। नहीं। है मेरे मित्र का रेतत नहीं। कुरु नहीं नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं देखो मदिय का अर्थ मेरा हो गया ठीक है लेकिन मेरा मित्र है तो मेरा मित्र है मदीय सखा अस्ति मेरे मित्र को तो भी सखम सखायम बोलेंगे मेरे मित्र के द्वारा तो मदीय सखा सख्या बोलेंगे अरे वहां तो विभक्ति में अंतर आएगा ना क्योंकि यहाँ सखा का अब सखा में का है तो फिर का अर्थ लाएंगे एक और षठी वाला जो अर्थ है वो तो मेरा में छिप गया लेकिन मेरा जो भी कुछ है उसके आधार पर अब वो कर क्या रहा है वो कौन से कार्य के रूप में है तो वो भी साथ में बोला जाएगा जायेगा सख्यु रेत कार्यम कुरु क्यों नहीं हो सकता हाँ। पराये मित्र पर विश्वास न करो अब यहाँ पर मैं सप्तमी लानी होगी जैसे वहां बोलेंगे सख्य तो यहाँ पर किये पर किसी बस विश्वस तो आई नहीं है विषय, हम्म पर किये कैसे हो गया सप्तमी सप्तमी तो लानी ही है तो पर कि सख्य विश्वासी लेकिन तो विश्वास धातु भी नहीं आई वहां तो फिर कर विश्वासम करू था निषेध का नहीं था वो सख विश्वासम करु या नहीं है तो न करू या माँ करू उस मनुष्य का वस्त्र श्वेत है अब उस मनुष्य का मत कर देना के या, या, मत कर देना तदिय करेंगे तो अर्थ निकलेगा उसके मनुष्य का उसके मनुष्य का यानी किसी का मनुष्य के साथ वाले संबंध जोड़े हम लेकिन यहाँ पर मनुष्य का संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है किसी के साथ मनुष्य का ही विशेषण है उस वो मनुष्य किसी का नहीं है ये नहीं बताया जा रहा है किसका है ये इससे कोई संबंध नहीं है तो तस्य होगा अब मत करते ना दू तनुष्य से वस्त्र श्वेतम अस्ती किस कन्या की साड़ी हरी है हैं अब यहां भी किम शब्द का ही प्रयोग करेंगे तो किस कन्या की कस्या, कस्या कन्या शाटिका अरिता, अरिता, शार। हरिता शार। हरिता अस्ती हैं और किसकी लाल रक्ता उसके नीले वस्त्र को लाओ अब यहां पर जैसे आ गया कि उसके अब आप ला सकते हो तस्य भी कह सकते हैं और तस्य के ही अर्थ हम बन गया तदीय शब्द अब तदीय शब्द में के अर्थो छिप गया अब अबिभक्ति जो आएगी वो केवल नीले वस्त्र में द्वितीया नहीं है तो यहां भी द्वितीय आएगी तो तदीयम नीलम वस्त्रम आने अथवा अगर हम झ प्रत न करें तो आपको बोलनी पड़ेगी फिर तो तत् नीलम वस्त्रम वस्त्र में ये संदेह रहेगा कि पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है तो वो तो जिसमें बोलेगा कोई सामने खड़ा होकर देख लेंगे कौन किसके लिए बात हो रही है मेरे पीले वस्त्र को न ले आओ न लाओ होना चाहिए न, नहीं अच्छा न ले जाओ है हाँ. तो मदियम पीतम वस्त्रम न अब ले जाओ कि क्या है नये तो हाँ कर सकते हो लेकिन यहाँ इसको कब सीखोगे फिर आप प्रत्यय लगाना पीतम इसका तो अवसर निकल जाएगा इसको भी तो सीखना है <coughs> अग्नि उष्ण होती है और जल शीतल तो अग्नि ही शब्द पुलिंग में आता है इस, हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग बोल देते हैं लेकिन ये शब्द पुलिंग का है तो अग्नि अग्नि अग्निष्ण अग्नि रुष्णो भवती या अस्थि जल शीतल जलम जीतलम वहनी वह, नहीं, पुल्लिंग का है का नहीं है फूल कोमल और सुंदर है पुष्पाणी सुंदराणी, कुछ भी बोल सकते हैं। को समीचीना पुष्पाणी बहुवचन फल मीठा और अच्छा है फलम मधुरम समीचीनम च ब्रु धातु का प्रयोग आगे उसके अनुवाद दे रहे हैं तो देव ऊंचे स्वर से बोलता है हम देव उच्चर उगे उच्चर ब्रवीति वती भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ ब्रु का भी अभ्यास करना है तो देव देव में भो भगव सूत्र लग जाएगा देव उच्चर ब्रवीति अच्छा मैं धीरे बोलता तो आप सा दो। मैं धीरे बोलता हूँ नीचे ब्रवीमी अथवा शनैर ब्रवीमी पूछे के भी दो थे तारसवरेण तो वहां पीछे हम कह सकते हैं देवस तार स्वरेण ब्रवीति तू तीखा बोलता है तुम तीक्ष्णम् ब्रवीसी तीखे का एक ही था ना तीक्ष्ण शब्द त्व तीक्ष्णम् ब्रवीसी और कृष्ण बोले तो कृष्णो ब्रुयात है तू तु बोल त्व ब्रूही मैं बोलू अहम् ब्रवाणी वह बोला सो ब्रवीत तू बोला तो है। मैं बोला अहम अब्रवम लंग लकार का हो गया यह अब भविष्य लिट लकार वह वच आदेश हो जाएगा तो वह बोलेगा सवक्षति और ये बहुत प्रयोग होता है वक्षति यानी कि हम देखें तो साहित्य में ब्रू धातु का प्रयोग वद की अपेक्षा अधिक है लेकिन व्यवहार में बोलचाल में संस्कृत जहाँ बोली जाती है प्राय करके तो ब्रू के रूप थोड़े अलग हैं तो उसको छोड़ देते हैं बदका बद बोलते रहेंगे लेकिन साहित्य में आपको ब्रू का अधिक मिलेगा प्रयोग महावाषकार कितनी बार जगह कहा होगा बक्षा में हो परिष्टात बक्षा में हो प्राथ बक्षा महावाश में देखो आप आगे कहेंगे आगे कहेंगे है? वच का भी बनेगा लेकिन वो बुरु का ही है क्यों पता ही लगता है कि आह आह बहुत जगह मिलेगा जी वो मिलता है लेकिन आह बहुत मिलेगा आपको <coughs> सत्यम ब्रुआयाद किसका प्रयोग हो रहा है देख लो श्लोक में कितनी <laughs> बार आ गया देखो सत्यम ब्रुआयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम प्रियम से नानतम ब्रुयाद चार बार आ गया ब्रुयाद ब्रुयाद ब्रुयाद एक बार भी नहीं कहा तो ये हो गया अशुद्ध वाक्य तदीयम सखायम अब यहाँ क्या भूल कर दी इन्होने क्योंकि वितर देने की बात आ रही है ना तो सखा में भी चतुर्थी आएगी सखिए इधर हम कस्य कन्या तो ये विशेषण है किम शब्द तो कस्या ऐसे ही तम तो ब्रवसी न हो गए अब्रवी या ब्रूही ऐसे हिस्सा यहाँ वचादीश हो वक्षती अब्रवीत या ब्रूियात चलिए अगला अभ्यास भी ले लेते हैं तो छब्बीसवा अभ्यास आगे तो कर्त्री हरत्री धरत श्रोत ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं कैसे हैं ये सबके अंत में त्रि त्रि त्री आ रहा है तो उल त्रिचौ और कर्तरीकृत तो कर्ता अर्थ में त्रिज प्रत्यय धातु से हो जाता है जिस धातु से करेंगे उस धातु के अर्थ को करने वाला।, करने वाला ये इनका अर्थ होगा सबका तो इसमें एक कर्त शब्द का आप रूप याद कर लें तो उसी के अनुसार सभी के चलेंगे इसमें दो प्रकार से रूप चलते हैं त्रि जिनके अंत में आता है उनके त्री कह लो या री कह लो केवल जैसे स्वस्त्री यहाँ केवल री है तो उसमें त्रिश जो होते हैं तो अब त्रिन ये सूत्र है लेकिन कुछ शब्द उसमें, उसमें और भी हैं, स्वश्री नपत्री, अब नपत्री अलग आ गया देखो नपत्री, ने त्वस्ट्री तो नपत्री, ने त्वस्ट्री क्षत्री, होत्री पोत्री प्रशास्त्री ये जो दिए हैं यहाँ प्रश्न उठेगा कि क्यों दिए हैं जब त्रिन त्रिज कह दिया तो आप त्रिन त्रिच भाई या तो त्रिन है या त्रिच है फिर क्यों पढ़ा उनको अलग से जिनके अंत में त्रि आ रहा है ठीक है ना नेपत्र नपत्र तो ये उनादी कोश में कुछ शब्द बनाए गए हैं और वो इस प्रकार के नहीं है जो किरण त्रिच से या तृण सूत्र से बनते हैं उनको अलग से पढ़ा गया है तो उनके रूप में अंतर आ जाएगा जैसे आप कर्तरी का रूप से लाएंगे तो करता करता रहो करता रहा। लेकिन कुछ शब्द आपको और मिलेंगे ऐसे त्रिअंत वाले जैसे पित्री है मातृ है, अब क्या करोगे पिता पिता पितारा तो क्यों अंतर आ गया अंतर आ गया कि नहीं तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है तो इसमें दोनों प्रकार के मिलेंगे आपको शायद देखो अभी देखते हैं अभी हम लोग इसमें ना इसमें तो एक ही प्रकार के हैं सर हाँ इसमें पित्री मात्री नहीं है तो इनमें क्या होता है कि पांच प्रत्यय आएंगे सर्वनाम स्थान उनमें तो ये दीर्घ मिलेगा ही जैसे करता करता रु करता रह यहां तक उसके बाद फिर अलग अब दीर्घ कहीं नहीं होना है तो कर्तन कर्तरा कर्तृभ्याम कर्त कर्त कर्तृभ्याम कर्तभ्य कर्तु कर्तृभ्याम कर्तभ्य कर्तु कर्तोह कर्तृणाम कर्तनाम दीर्घ है कर्तारी सूत्र है नहीं कर्तारी सूत्र में आता है कहीं पर नहीं कहाँ आता है कर्तरी शब्द कहीं जगह मिल जाएगा करतरीकृत तो करतरी तो कर्त्रो तो हो कर्तु अब संबोधन में क्या बनेगा कर्ता है गुण किसे करेंगे गुण संबु की नृति आ रही है ऊपर से क्योंकि सुप्रत स्व स्थान तो होता नहीं है संबुद्धि है ना इसलिए मतलब तो संबुद्धि में कार्य नहीं होते हैं सर्वनाम स्थान वाले कार्य सर्वनाम स्थान तो है लेकिन संबुद्धि वाले संबुद्धि में वो कार्य नहीं होते हैं तो इस तरह से इनके रूप से लेंगे हे कर्ता हे कर्तारू हे करता, है, है करता, करता तो सभी का एक समान ही है एक का रूप याद होने से सबका हो जाएगा तो शब्द क्या क्या आ गया इसमें कर्तरी करने वाला हरत्री हरने वाला धरती धारण करने वाला श्रोत इन श्रु श्रवणे धातु धातुओं का भी ध्यान रहना चाहिए हमें जैसे डुकरे करने हरें हरणे धरे धारणे शुरू श्रवणे वक्त्री अब इसको आप दो तरह से बना सकते हो आप गुरु से भी बना सकते हो ये और बचे परिभाषण से भी बना सकते हो क्योंकि तो गई वो तो, तो ब्रू को आधार हो जाना है ये उन्दि कोश के आगे है नपत्री ये बनाया गया है और सवित्री ये तो शु धातु से है ही सवित्री सवित सूर्य प्रेरक प्रेरणा देने वाला और पूर्वक अध्य अध्य धातु से त्रिश प्रत्यय और गंत्री, हैं गुष्टी दृष्टि प्रेक्षण यहाँ को के री को, संप्रसारण नहीं है यणादेश है लेकिन यणादेश कब होगा जब द्री के आगे कोई अच आए तभी तो होगा और धातु है दृश्य तो अच है नहीं है तो द्री के आगे तो क्या करेंगे यहाँ पर अम आगम करते हैं श्रीजी दृशोर झली अम अकिति तब बनता है द्रष्ट्री त्वस्ट्री ये त्वक्ष धातु है तक्षु त्वक्षु तनु करने छीलना तनु करना हल्का करना इसलिए बढ़े के लिए आता है ये त्वस्ट्री धा दुधाए धारण पोषण यो धात्री उपसर्ग लगा दिया तो विधात्री प्राप्ण नेत्री ले जाने वाला निर उपसर्ग मांग माने तो निर्मात्री दाने दात्री द्विष अप्रीत अप्रीतिकना दिष्ट्री और स्तुत स्तोत्री, ज्या अवबोधने ज्यात्री भुज पालना व्यवहार भोक्त्री धातु पाठ भी साथ साथ चलता जाएगा आपका पठ ये अलग शब्द हो गया पाठ है।, है लेख है ग्रंथ है।, है लिख धातु क्या है धातु पाठ में कैसे है लिख का बताइए कौन बताएगा धातु पाठ में क्या अर्थ है लिख अक्षर विन्यासे बस सुंदर अर्थ है उसका तो अक्षरों को खोलना उनका विन्यास करना ये घाय प्रत्यांत हो गए पाठ है लेख ये ग्रंथ ग्रंथि श्रंथ नहीं धातु ये ग्रंथ श्रंथ ग्रंथ संदर्भे और आ, से ही बन जाएगा दुण दुण और भ्री धातु से भार डुभ धारण पोषण ये पुल्लिंग में है न तो लिंगानुशासन का सूत्र है घयंत आगे है उसके घाजंत तो ये पुल्लिंग में आते हैं धातु इसमें एक आ रही है रुद्र पीछे आई थी ब्रू तो रुद धातु के रूप में भी अंतर आता है इसके भी रूप औरों के समान नहीं चलते हैं तो इसमें भी रुदादि सार्वधातु के ये सूत्र इसमें भूमिका निभाता है यानी कि सार्वधातुक प्रत्यय जहां आएंगे वहां इडागम करता है ये अकेला ही सूत्र ऐसा है जो सार्वधातुक में इडागम करता है नहीं तो होता क्या है कि आर धातु का सेट बला दे उसके आगे एक और भी है से ईड जनोध्वे तो रोदिति बनेगा इसका ऐसे ही रोदिता यानी सार धातु तो, तो हो लेकिन बलादी वाली बात इसने भी स्वीकार कर ली है कि चलो थोड़ी बात मैं मान लेता हूँ बलादी आधातु इसने कहा नहीं वलादी साधा तो वलादी यहाँ भी आ गया तो भी जाएगा तो अब नहीं होगा झी में बलादी हो? वलादी नहीं रहा ऐसी रो दिशी रुदिथ रुदित रो दिमी रुदिवा रुदिमह यहाँ सब जगह हो गया ऐसे ही लोट में बना लीजिए आप रो रुदितात, रुदिताम रुदंतु रुधि अब रुदी नहीं बोलेंगे रुदी ही रुदिता रुदितम रुदित अब क्या बोलेंगे यहाँ गुण कैसे कर लिया फिर आपने चलो रोदानी में तो कर लिया आपने कोई बात नहीं है मित है नित नहीं है वो लेकिन रोदाव रोदाम कैसे कर लिया गुण आपने ये तो वसमस है ये तो नित है अब दीजिए उत्तर नहीं वो यहाँ कहां लगेगा ये बलादी नहीं बलादी तो, तो है बस मस लेकिन यहाँ आगम हो गया है ना एक और उसने बलादी नहीं रहने दिया आठ उत्तमस्य तो मैं तभी तो, तभी तो रुक गया वो कह रहा है पित्त अपित करने का मतलब इनका जो अपित धर्म है वसमस का चलो नी में तो कोई बात नहीं आप कर लोगे वो तो मी को नी हुआ है, मिप है, पित है वो लेकिन वसमस तो पित्त नहीं थे ये तो अपित बन जाते माने जाते ये तो आठ आगम ने इन सबको अपित कर दिया वो पित कर दिया अपित करने से गुण तो रोकेगा ही नहीं इसलिए है रोदा नहीं रोदा लंग लकार में तो लंग में आरोदित अब इसमें क्या होता है कि आ, इरितोवा।, इरितोवा ये धातु क्या है रुदिर अश्रु विमोचने तो यह है इर, इत इरित तो इरित धातुओं में धातु में जहा पर लंग लगा रहे हैं ना तो जहा ईट आगम किया गया है तो इसको देख के बताऊंगा मैं आंगादेश करता हा अंग आदेश का सूत्र इसमें विकल्प करके करता है ये और वो भी करेगा केवल ये तो इसलिए अरोदत अरोधी, और आगे तो तो तो हो जाएगा मिप को तो तो अरोम बनेगा ही इसमें ईट हुआ है तो धातु चलो में। यासुट आगम हो जाता है अलग से तो यासुट आगम होने के बाद वलादी रहेगा प्रत्यय यासुट आगम होने पर प्रत्यय बलादी रहेगा अरे वल में यह आता है क्या नहीं या वरट वैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि अंतस्थों को कैसे बोलेंगे या हया वरट या वर में सूत्र में थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है पांडे ने हम वैसे बैस क्या, क्या बोलते हैं या तो वा और वाह का क्रम बदल दिया है वाह और र का यह तो अपनी जगह पे है या तो प्रारंभ नहीं है आया वाराट, वारा। तो हर यवट हर यवट या रा वी नहीं ला आएगा पहले ल पहुंच गया आगे ल पहुंच के ला आगे जा करके लगे जाके पहुंच गया क्योंकि ल को अन प्रत्याहार में नहीं लेना था इनको नहीं में तो आ जाएगा उसमें अठ अठ प्रत्याहार में अठ प्रत्याहार में लो नहीं लेना था तो में इडागम नहीं हो पाएगा अब रुद्यात रुद्यात्म रुद्यु रुद्या रुध्याता, रुद्यातम रुद्यात रुद्याम रुद्याम आगे रोदी इत्यादि बन जाएंगे तो कर्त शब्द और रुद्धातु ये इसमें स्मरण करने के लिए है आगे तो तुदादिगण का परिचय दिया है दुदादिगण में शत्यय होता है चार लकारों में और शत्य का अब बचेगा और ये अपित सार्वधातुक होने से नित, नित हो जाएगा तो गुण नहीं होने देगा जैसे लिखती तो दति मिलती क्षिपति दिशती इत्यादि नहीं तो अगर ये भिगण में होती धातुएं तो लेखती तो ऐसे बनता है अब इसमें ये एक नया विषय उठा रहे हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य वाला क्योंकि अब तक हमने प्रथम भाग से लेकर के और यहाँ जो 25 अभ्यास पीछे निकल चुके हैं यहां तक के सारे वाक्यों का अनुवाद हमने किया है कर्तृवाच्य में अर्थात क्रिया कर्ता को कह रही है उन सभी वाक्यों में लेकिन अनुवाद में कर्मवाच्य और भाववाच्य ये भी इनका भी प्रयोग होता है धातु सकर्मक होती है तो उसके हम दो प्रकार से अनुवाद बना सकते हैं एक कर्तृवाच्य में और एक कर्मवाच्य में धातु यदि अकर्मक या है तो उसके भी दो प्रकार से बना सकते हैं एक कर्मवाच्य में और लिए एक भाववाच्य में तीनों नहीं होते कभी भी कि कर्तृवाच्य में बन जाए कर्मवाच्य में भी भाववाच्य में बनेगा दो में ही या तो कर्ता कर्म या करता भाव कर्ता दोनों में रहेगा तो अब जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम जब धातु को लाते हैं उस अवस्था में अब धातु किस गण की है आप भूल जाओ अर्थात गण के आधार पर हम जो विकरण लाते हैं सुनूष् न्यादि शब आदि जो प्रत्यय आते हैं ये तो सब गए अब काम से इनमें से कोई भी नहीं आने वाला और इन सब का अपवाद इन सारे विकरणों का अपवाद ये चार लगानों की बात कर रहा हूं मैं अभी केवल सारे विकरणों का चार लकारों में जो विकरण आते हैं उन सब का अपवाद सूत्र है सार्व धातु के यक, यक। अनवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से भाव कर्मणों कर्मणो हों भाववाच्य कर्मवाच्य में सार्व धातु के यक से यक प्रत्यय आ जाएगा और यक प्रत्यय स्वयं में सार्वधातुक है कि आर्धातुक है आर्धातुक है अब जो विकरण सारे आ रहे हैं आगे कर्तरी शब्द से जो प्रारंभ होते हैं हम्म, तो दो बातें हुई अब पहली बात तो ये लकार भाव में कर्म में आए तो कर्तरी शब्द तो वहां से कर्तरी की अनुवृति प्रारंभ होती है तो, तो संभावना ही नहीं, नहीं उनकी आने की ठीक है ना कोई संभावना नहीं है <coughs> दूसरा एक प्रत्यय कित है तो कित होने से गुण भी नहीं होने देगा किसी को भले ही आधात्व है लेकिन गुण होने गुण नहीं होने देगा ये। तीसरी बात कि भाव और कर्म में सदा ही धातु चाहे धातु पाठ में उभय पद की हो चाहे परश्मी पद की हो चाहे आत्मने पद की हो कैसी भी हो लेकिन भाव और कर्म में उसका कोई महत्व तो नहीं है वहां तो आत्मने पद ही होना है और उसका सूत्र भाव कर्मण हो अनु पदम के नीचे ही तो है ये भाव कर्मों अलग था जो मैंने कहा था कि सार्व धातु के यज्ञ जनवृति आ रही है ये अनुवृत्ति कहा से आ रही है भाव भावकर्मणों से भाव भावकर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है और वो अकेला ही भाव भावकर्मणों है अणदात तो आत्मयपद के नीचे तो इस तरह से अब दो बातें सामने आई मुख्य रूप से के पहली बात तो हमेशा आत्मने पद में ही इनका प्रयोग होगा प्रश्न पद में कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता दूसरी बात यक प्रत्यय होगा चार लकारों में अन्य जो लकार हैं सात उसमें जैसा होता आ रहा है वैसा ही होता रहेगा उसमें श्या भी आएगा ताश भी आएगा चिली भी आएगा सब आते रहेंगे लेकिन, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि आत्मने पद में हम प्रयोग हाँ आत्म पद तो रहेगा ही आत्मने पद तो रहना ही है लेकिन लुंग लकार में हम जब चिली लाते हैं और चिली के स्थान पर सिच भी करते हैं परंतु आत्मनिपद के प्रत्यय जब आते हैं तो त आता यही तो आएंगे तो त प्रत्यय जब आता है लुंग लकार में चिली के आगे मान लो त आ गया तो उस अवस्था में एक सूत्र अलग से लगता है चिण भाव कर्मणो हो यानी चिण हो जाता है वहा चिली के स्थान में लेकिन चिण कहां होता है कौन से प्रत्यय के पर रहते भावकर्म तो कह दिया भावकर्मणो हो लेकिन भाव और कर्म में भी कौन सा प्रत्यय तो ऊपर से आप देखो वहां अनुमृत्ति आ रही है किसकी आ रही है देखो चिणते पदह से से अरे आगे बोलो किसकी अमृति चिणते पदा से चिण की मतलब ना ते की यानी तापर रहते ही होना है ये कार्य नहीं समझ आया चिण भावकर्मणो चिली के स्थान पर चिण करेगा कौन से प्रत्यय के परे रहते करेगा केवल एक वचन प्रथम पुरुष ता बस तो भाव कर्म के रूप में ध्यान रखना होता है कि सदा ही जब भी हम लुंग लकार का प्रयोग करेंगे भाव कर्म में किसी भी धातु से तो लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बस ये अलग से बनता है एक वहां चिण होना है चिण भावक्रमण सूत्र है ऊपर से ठीक है? और प्रथम पुरुष बोलने के प्रथम पुरुष का ये क्वेश्चन बोलने के आगे तुरंत ही फिर बदल जाएंगे सारे जैसे क्री का क्या बनेगा अकारी अब बदल जाएगा आगे कहीं भी आप ले लो अपाठी एक बात और इसी में चिण आदेश जब किया हमने चिली के स्थान में तो चिण त्वनीत तो है तो वृद्धि भी करवाएगा ये क्या बचता है चिण का ई बचेगा भाई चूटू से चार हट जाएगा अलमदार हट जाएगा ई बचेगा तो वृद्धि तो भी जैसे पठ में क्री में अपाठी अकारी ऐसे बनेंगे संभावना नहीं है वृद्धि की तो नहीं होगी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां हो सकती है वहां हो जाएगी अजंत होना चाहिए तभी तो होती है वृद्धि भाई उपधाम केवल आकार मांगता है वृद्धि करने वाला सूत्र अत्या तो और अजंतों में सारे जाएंगे अचुणी से तो ये रूपों में अंतर आएगा तो इन्होंने देखो क्या क्या बातें बताई हैं कि कर्तवाच कर्मवाच भावाची हो गए अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिसमें किम का प्रश्न उठाते हैं जब किसको या क्या कहकर के वो प्रश्न उसमें नहीं बन पाता जैसे वह सो रहा है किसको सो रहा है और क्या सो रहा है बोलो क्यों राजू किसको सो रहा है वो और क्या सो रहा है बैठा है किसको बैठा है क्या बैठा है और खा रहा है तो किसको खा रहा है क्या खा रहा है फल खा रहा है भोजन खा रहा है हो गया कर्म नहीं, नहीं। तो किसको और क्या का उत्तर जहां न मिले वो जिस धातु में वो धातु अकर्मक है अकर्मक तो उसका रूप कर्मवाच्य में नहीं बनेगा नहीं। में कहलाएगा किसको और क्या लेकिन अंतर क्या पड़ेगा भावाच्य कर्मवाच्य रूप में तो अंतर आएगा नहीं किमें अंतर आएगा फिर ये क्यों रखे दो तरह से हम्म हाँ ये अंतर आएगा यानी आपको अगर कोई कहे कि भाववाच में रूप सुनाइए किस धातु के मान लो स्व धातु ले ले, हम, ले, ले में रूप सुनाइए आप क्या क्या सुनाएंगे हैं सुनायेंगे नहीं शयते शैयते सुनाएंगे और आगे दिवचन बहुवचन और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में एक लकार में केवल प्रथम पुरुष का एक वचन लकार तो बदल जाएंगे अरे वह सोया वह सोएगा लकार तो बदल जाएंगे लेकिन सर्वत्र प्रत्येक लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन बस कितना सरल है कर्मवाची में सारे सुनाने पड़े क्योंकि भाव को ही कहेगी वो और भाव यानी क्रिया क्रिया तो एक ही होती है क्रिया दो होती नहीं और कारक का प्रभाव पड़ना नहीं किसी कारक में आया ही नहीं लगा वो तो भाव में आया है स्वयं को कहने के लिए आत्मस्थ भाववाची में क्रिया कैसी होती है आत्मस्थ स्वरूपस्थ समाधि काल की होती है वो तदा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था न वो अपने स्वरूप में रहती है बस उसे कोई लेना देना ही कोई कारक को कोई संबंध नहीं किसी से जब चित्त की वृत्तियों का अनुरोध हो गया तो कहा संबंध रहा किसी से आत्मस्थ हो गई वो ये होता है भाववाच्य तो कर्ता के अनुसार चलेगी किसमें कर्तवाच्य में और कर्तृवाच्य में क्रिया लाएंगे तो कर्ता प्रथम होगी कर्म में क्योंकि क्रिया ने कहा कर्ता को कर्म को तो कहा नहीं तो कर्म हो गया अनभिहित तो कर्मण द्वितीय लेकिन जब कर्म वाच में लाएंगे तो तो कर्म हो गया अभिहित अब कर्मण द्वितीय सूत्र भाग जाएगा बोलेगा तेरा तो साथी मिल गया तुझे तेरा ध्यान रखने वाला तो कोई आ गया मैं क्यों ध्यान रखूंगा अनभहित के अधिकार में जो सूत्र आते हैं तो मैं क्या कहता हूं इनको क्या है ये अनाथालय ये अनाथालय प्रकरण है ये जिनको कोई नहीं कहता जिनको कोई नहीं पूछता वो अनाथित होते हैं। तो उन सारे शब्दों को उन कारकों को ये व्यक्तियां अलॉटमेंट करता है अलग अलग कि कर्म है तो द्वितीया करता है तो तृतीया करण है तो तृतीया इत्यादि और जिनको किसी ने पूछ लिया कहीं पर भी तो ये प्रकरण वहां नहीं लगेगा वहां पर एक और बैठा है सामान्य व्यक्ति देने वाला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण बस वो इसके बाद एक ही व्यक्ति है वो ही देगा सबको वही ले जाओ मेरे पास एक और ही है से इसे, इसे से ही करेगा। और भी नहीं यही अकेला ही है आपको ये कम पड़े थोड़ा कमजोर हो सूत्र तो आप और ढूंढना पहले आप कमजोरी निकालो इसकी कि ये तो थोड़ा निर्बल पड़ रहा है यहाँ नहीं कर पा रहा है वो स्थल बताना आप देखो यहाँ नहीं कर पा रहा है तब करेंगे प्रयास और कुछ <laughs> तो अरे ये उसी के विस्तार के वाक्य हैं ये अभित प्रथमा जो कहा गया है तो अभित में ही तो लग रहा है सूत्र ये प्रातिपदकार तो कैच कर लेंगे वहां पर वो ले लेंगे सारे सूत्र तो तो तो ये मैंने किसी ने ने कह कह दिया दिया है है उनको तब लगते है, लगता है इस में तो तरह से कर्म बता रहा था मैं कि जब क्रिया ने कर्मों को कह दिया, तो अनभेत तो रहा नहीं कर्म होगी लेकिन कर्ता बेचारा उसको तो क्रिया ने कहा ही नहीं वो तो उदास हो गया तो उसे का भी जाद होना था लेना वो वहां पहुंच गया तृतीय व्यक्ति ले आया ठीक है ऐसी भावाच्य में समझ लो भावाच्य में भी जब क्रिया ने अपने को कहा है किसी को पूछा ही नहीं न कर्म को कर्म तो होता ही नहीं वहा कर्ता को भी नहीं पूछा तो वहां भी कर्ता अन हो गया तो देवदत्ते नयते सुप्यते हम्म कुछ और भी नियम होते हैं इसमें क्योंकि यक कित है ना तो कित्व धर्म भी तो अपना कुछ प्रभाव दिखाएगा स्थित में आ को ये करवा दिया उसने शयते में थोड़ा अंतर पड़ जाता है वहां क्योंकि शी है ना तो बनना चाहिए शी तो क्या हुआ वहां अयंग अयंग आदेश कित प्रत्यय पर रहते सूत्र सारे मौजूद हैं स्मृति की बात है हैं? धातु प्राप्ण वहां तो नहीं आते रहेगा वहां नहीं, नहीं, नहीं, नहीं वो केवल शी धातु के लिए ऊपर सूत्र है इसके शिंग सार्व धातु के गुण अब शिंग की निवृत्ति नीचे जाओ उसी के आगे है अयंग अयंग ये कुंगी तो और धातु कैसे बन जाएगी वहाँ वो तो शी के लिए ही है सूत्र अकेला तो ये हो गया कर्मवाच्य तो कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होगा क्योंकि धातु यदि कर्म को कहेगी तो उसकी एक शर्त और भी होती है कर्म भी फ्री यह कहता है कि देखो क्रिया से कि आपने मुझे कहा है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा तो अनुसार चलने का तात्पर्य क्या है दो बातें देखी जाएंगी पुरुष और वचन बस लिंग तो होता नहीं क्रिया में कर्ता को क्रिया कहेगी तो कर्ता के अनुसार चलना पड़ेगा हम्म तो कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन और इन्होंने कह दिया लिंग होगा क्रिया का लिंग थोड़ी होता है कर्ता के अनुसार कुछ नहीं होगा उसमें और कर्मवाच्य की पहचान तो कर्ता में तृतीया कर्म में प्रथमा क्रिया कर्म के अनुसार ठीक है भाववाच्य में कर्ता में तृतीया कर्म होगा ही नहीं और देखो बात भी आ गई क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन होगा इसमें सदा और लिख लो चाहो तो <laughs> सदा ही होगा ये सार्वधातु के यक ये भी दे दिया है सूत्र के कर्मवाच्य और भावाच्य में जो लकार अब देखो इनको यही शब्द देना पड़ा है यानी कि लट लोट लंग विदलंग को हम कहते आ रहे हैं ना सदा से क्या है ये सार्वधातुक लकार तो इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो हम शब्द बोलते हैं ना धातु लकार ये लकार नहीं है धातु का अच्छा लट लेट इत्यादि लकार क्या है ये आधातु का है के तो गे गे। आप कहने को इनको कह दो आधातु को ठीक है लेकिन क्या इनका आप कहीं प्रयोग कर सकते हैं बिना तिंग आदेश के कर सकते हैं कहीं प्रयोग के भूल लट लट का क्या बचेगा की लकार भूल ऐसे करोगे प्रयोग कभी नहीं। वो भूल ही कहलाएगी फिर वो से तो कोई फायदा नहीं। तो आपको तिंग करना ही पड़ेगा और जब तिंग करना पड़ेगा सूत्र बैठा हुआ तिंग शित। इसलिए व्यवहार में आता नहीं है कि लकार क्या है हम क्या लकार कुछ भी सही लेकिन बोलेंगे तो हम तिंग ही तो तिंग पर ध्यान जाता है सीधा तो इसलिए कहते हैं कि साढ़ुक लकार लकार नहीं है साढ़ुक तिंग है साढ़ातुक अर्थात इन चार लकारों के स्थान में जो तिंग आएंगे वो साढ़ुक रहेंगे लेकिन दो लकार ऐसे हैं जिनके स्थान पर तेंग आते हैं तो वो धातु कहलाते हैं कौन कौन से लिट और आशीर्ग लेकिन और लकार बच गए वो उनको क्यों नहीं कहा साढ़ातुक लकार वो है साढ़ातुक लकार लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ पाता क्यों नहीं प्रभाव पड़ पाता क्योंकि धातु और तिंग के बीच में एक तीसरा ओरा बैठता है स्या है, तासी है चिली है और ये है आर धातु तो बीच में तो आ गया, धातु के आगे तो नहीं है धातु कब? धातु के आगे क्या है धातु। और वो है सार्थुक उसके आगे तो वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा अपना इसलिए उन्हें बोलते हैं आर्धातुक लकार यद्यपि लकार नहीं है धातु लकार में एक स्थान आया वो तो सारातु ही रहते हैं लिट और लिंग को छोड़कर आश्वील लिंग को छोड़ करके लेकिन बीच में जो प्रत्यय आ गया है वो डाल रहा है व्यवधान और इसमें जो चार लकारों इन में इनमें धातु और तिंग इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है व्यवधान जो आएगा वो साढ़ु होने के कारण से आएगा शब्द है सुनु है स्नम है शना है ये मानते हाँ तब आएंगे ये और वहां नहीं आ पाएंगे अन्य लगा बीच में एक और आ गया धातु धातु के आ है ही नहीं साढ़ु तो इसमें यह आएगा इसमें सार धातु के यज्ञ से इन चार लकारों में यज प्रत्यय आ जाता है भाव में और कर्म में धातु का रूप सदा आत्म में ही चलता है धातु चाहे किसी भी पद की हो और लिरट लकार में लिरिट लकार में यह नहीं लगेगा अब लिट लकार में यह नहीं लगेगा इसमें मतलब तो यज प्रत्यय में तो यज्ञ प्रत्य थोड़ी आएगा क्योंकि नहीं है वो जैसे मालूम हम पट धातु के बनाए उसके द्वारा पढ़ा जाएगा तो तेना पुस्तक से आ गया। वो वाला या नहीं है ये धातु के साथ यह लगाकर धातु के रूप सेव धातु के तुल्य होंगे आत्मपद दिखा रहे हैं इसलिए आत्मपद के कारण से जैसे पठयते सेवते सेवेते सेवंते पठ्यते पठ्यते और स्पष्ट कर दिया है कि इसमें या आ रहा है तो युद्ध धातु क्योंकि दिवादी गण की है वहां श्यन का या होता है तो युद्धते युद्धे युद्धंते ऐसा लग रहा है जैसे हम कर्मवाच्य में बोल रहे हैं evet. क्योंकि दिवादी गणम भ्रांति होती है थोड़ी सी दिवादी गणम भ्रांति भी कहाँ होती है जो धातु आपने बदकी होती है दिवादी गण की वहां भ्रांति होती है कि ये वादी गण का कर्मवाच्य भावाच्य बनाया गया है या के देवधातु का कर्तवाच्य का रूप है ये दिवादी गण की कर्तवाच्य का रूप है भ्रांति होगी नहीं तो इन्होंने युद्धते का उदाहरण दे दिया है क्योंकि युद्धते में अब ये का है युद्धते आपने पद की है इसलिए तो इसके समान जो है क्योंकि वहां भी यह रहा है यह युद्ध में भी यह है तो पठ्यते पठ्यते पठ्य ऐसे करके गम्यते गम्य गम्यता अम और ये कर्मवाच्य भावाची का प्रयोग बहुत होता है भाषा में और इंग्लिश में भी बहुत होता है ध्यान रखना इंग्लिश में पैसे वॉइस बहुत चलता है आप देखोगे प्राय यही मिलेगा आपको जो आपने हाँ? प्रेकर प्रेकर प्रेकर हाँ? तो, नहीं तो इसका अभ्यास आपको अच्छी प्रकार से करना चाहिए अभी अनुवाद कल देखेंगे वाक्य इसके अभी इसको ही रोकते हैं प्रणोद